पत्रावली एक सौ बारह कुमारी मेरी हेल तथा कुमारी हैरियट हेल को लिखित ग्रेनेकर सराय इलियट मेन इक्तीस जुलाई अट्ठारह सौ चौरानबे प्रिय बहनों बहुत दिनों से तुम लोगों को मैंने कोई पत्र नहीं लिखा लिखने लायक कोई खास समाचार भी नहीं था यह एक बड़ी सराय तथा खेत घर है यहाँ पर ईसाई वैज्ञानिकों की ईसाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन साइंटिस्ट अमेरिका का एक संप्रदाय विशेष है उनका यह दावा है कि ईसा की तरह अलौकिक उपायों के द्वारा ये लोग भी रोग दूर कर सकता है समिति की एक बैठक हो रही है इस बैठक की संयोजिका ने गत बसंत ऋतु में जब मैं न्यूयॉर्क में था मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ निस्संदेह यह स्थान सुंदर तथा ठंडा है है और शिखागो के मेरे अनेक पुराने मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं श्रीमती मिल्स तथा कुमारी इश्टाकहम तुम्हें याद होंगी कुछ और स्त्री पुरुषों के साथ वे नदी के किनारे की खुली जगह में तंबू लगाकर रह रहे हैं उनका समय बहुत आनंदपूर्वक बीत रहा है तथा कभी कभी लोग दिन भर तुम जैसे वैज्ञानिक पोशाक कहती हो पहने रहते हैं भाषण प्राय प्रतिदिन होते हैं बोस्टन से भी बोस्टन से श्री काल बिल नाम के एक सज्जन आए हुए हैं वे अपना प्रतिदिन का भाषण कहा जाता है कि प्रेताविष्ट होकर देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की संपादिका जो जीमी मिल्स नामक भवन की ऊपरी मंजिल पर रहती थी यहां आकर बस गई हैं वे धार्मिक उपासना की परिचालना कर रहे हैं तथा मानसिक शक्ति के द्वारा सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने की शिक्षा भी दे रही हैं मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही ये लोग अंधों को नेत्रदान तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य भी करने लगेंगे यह एक अजीब सम्मेलन है सामाजिक विधि निषेधों की इन्हें विशेष कोई परवाह नहीं ये लोग काफ़ी स्वच्छंद तथा खुश हैं श्रीमती मिल्स एक अच्छी खासी प्रतिभाशालिनी महिला है ऐसी और भी अनेक महिलाएं हैं श्रीमती चापन नामक एक महिला को मैंने विधवा समझा था किंतु अब पता चला है कि उसके पति जीवित हैं। वे अत्यंत रूपवती हैं डिट्रैड की रहने वाली एक दूसरी अत्यंत शिक्षित एवं सुंदर काली आँखों तथा लंबे केशों वाली महिला मुझे समुद्र तट से पंद्रह मील की दूरी पर एक द्वीप में ले जा रही है आशा है वहाँ हम लोगों का समय अच्छा बीतेगा कुमारी आर्थर स्मिथ भी थी भी यहाँ यहीं पर है कुमारी घर नजी से घर गई हैं यहाँ से मेरी एनिस्काम जाने की संभावना है यह स्थान अत्यंत सुंदर तथा मनोरम है नहाने की यहाँ बड़ी सुविधा है कोरा स्टाकम ने मेरे लिए नहाने की एक पोशाक ला दी है और मैं बतख की तरह जल का आनंद ले रहा हूँ यह स्थान बड़ा ही सुंदर है यहाँ तक कि मडभिल में रहने वालों के लिए भी और विशेष कुछ लिखने का मुझे अवसर नहीं मैं इस समय इतना अधिक व्यस्त हूँ कि मदर चर्च को पृथक पत्र लिखने तक का मुझे समय नहीं है कुमारी हाउ से मेरा प्यार तथा श्रद्धा निवेदन करना बोस्टन के श्रीवुड भी यही हैं जो तुम्हारे संप्रदाय के एक प्रधान ज्योतिष हैं किंतु श्रीमती वर्ल्डपुल ईसाई वैज्ञानिक संप्रदाय की स्थापना करने वाली श्रीमती एडी को स्वामी जी परिहासपूर्वक मिसेज वर्ल्डपुल आवर्त कहते थे क्योंकि एडी तथा व्हीलपुल पर्यावाचक शब्द है के संप्रदाय में सम्मिलित होने में उन्हें घोर आपत्ति है वे इसलिए अपने को दार्शनिक रासायनिक भौतिक आध्यात्मिक आदि और भी न जाने कितनी व्याधियों के मानसिक चिकित्सक के रूप में परिचित करना चा, करना चाहते हैं कल यहाँ एक भीषण चक्रवात आया था फलस्वरूप तम्बुओं की अच्छी चिकित्सा हुई है जिस बड़े तंबू के नीचे उन लोगों के भाषण हो रहे थे उस चिकित्सा के फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिकता इतनी बढ़ गई कि वह मर्त आँखों से एकदम अंतरहित हो गया और उस आध्यात्मिकता से विभोर होकर प्राय 200 सौ कुर्सियाँ जमीन पर करने लगी मिल्स कंपनी की श्रीमती फिक्स प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से प्रवचन करती हैं और श्रीमती मिल्स अत्यंत व्यस्तता के साथ सब जगह उछल कूद रही हैं वे सभी लोग अत्यंत आनंद में मस्त हैं मैं विशेषकर कोरा को देख अत्यंत आनंदित हूँ क्योंकि पिछले जाड़े में उन लोगों को विशेष कष्ट उठाना पड़ा था और थोड़ा आनंद उसके लिए लाभ कर ही होगा ये लोग तब्बुओं में किस प्रकार की स्वाधीनता उपभोग करते हैं यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा किंतु ये लोग सभी बड़े सज्जन तथा शुद्धात्मा हैं कुछ मन चले अवश्य हैं और कुछ नहीं मैं आगामी शनिवार तक यहाँ रहूँगा अतः इस पत्र के मिलते ही यदि तुम इसका जवाब दो तो यहाँ से रवाना हो जाने के पहले मुझे वह मिल सकता है एक युवक यहाँ प्रतिदिन गाता है वह पेशेवर गवैया है अपनी वागदत्ता बधू तथा बहन के साथ वह यहाँ है उसकी भाभी पत्नी भी अच्छा गाती है तथा देखने में अत्यंत सुंदर है अभी उस रात छावनी के सभी लोग एक पेड़ के नीचे सोए थे जिसके नीचे मैं हर रोज़ प्रातः काल हिंदू रीति से बैठकर इन लोगों को उपदेश देता हूँ मैं भी उन लोगों के साथ गया था तारों के नीचे धरती माता का गोद में सोए हुए हम लोगों ने एक सच्ची रात बिताई खासकर मैंने तो हर घड़ी उसका पूरा आनंद लिया धरती पर सोना जंगल में पेड़ के नीचे बैठ ध्यान लगाना मेरे एक वर्ष के कठोर जीवन के बाद उस रात के आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता सराय में रहने वाले लोग कमोवेश अच्छी स्थिति के हैं और जो लोग तंबू में रहते हैं वे सभी स्वस्थ सबल शुद्ध तथा सरल प्रकृति के हैं मैं उन्हें शिवो हम शिवो हम सिखाता हूँ और वे लोग उसे दोहराते रहते हैं सभी सरल तथा पवित्र हैं एवं बिल्कुल निर्भीक अतः मैं अत्यंत आनंदित हूं, कृतार्थ हूं, मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे धन नहीं दिया और इन तंबुओं में रहने वाले इन बच्चों को गरीब बनाया तुरक मिजाज ऐस पसंद स्त्री पुरुष होटल में ठहरे हुए हैं किंतु बद्रदेही बद्रहिदे, पावक सम उत्साह संपन्न लोग तंबुओं में हैं कल जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी और चक्रवात सब कुछ उलट पलट रहा था उस समय ये निडर वीर हृदय लोग आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित होकर तंबुओं को उड़ा ले जाने से रोकने के लिए उनकी रस्सियों को पकड़कर ऐसे झूल रहे थे कि यदि तुम उस दृश्य को देखती तो तुम्हें प्रसन्नता होती मैं ऐसे लोगों को देखने के लिए सौ मील चलने को तैयार हूँ प्रभु इनका कल्याण करें आशा है तुम लोग अपने सुंदर ग्राम्य जीवन का आनंद ले रही होंगी मेरे लिए तुम किंचित मात्र भी चिंतित न होना मेरी देखभाल हो जाएगी और अगर होती नहीं है तो मैं समझूंगा कि मेरा जाने का समय आ चुका है और मैं चल दूंगा। हे माधव लोग तुम्हें बहुत कुछ भेंट करते हैं मैं गरीब हूं, किंतु मेरे पास मेरा शरीर मन तथा आत्मा है ये सब कुछ तुम्हारे पास पद्मों में समर्पित कर रहा हूँ हे जगन्नाथ इन्हें तुम अंगीकार कर लो अस्वीकार न करो इस प्रकार मैं चिरकाल के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर चुका हूं एक बात और यहां के लोग कुछ शुष्क प्रकृति के हैं सारे जगत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो शुष्क न हो वे लोग माधव को नहीं समझ पाते या तो वे ज्ञानार्जन भर करना चाहते हैं अथवा झाड़ से बीमारी दूर करना टेबल पर भूत उतारना डाकनी विद्या इत्यादि में प्रवृत्त होते हैं इस देश में प्रेम जीवन स्वाधीनता की जितनी बातें सुनाई देती हैं, उतनी मुझे और कहीं भी नहीं सुनाई दी परंतु इन विषयों में यहाँ के लोगों की धारणा जितनी कम है उतनी और कहीं नहीं है यहाँ ईश्वर या तो भय का प्रतीक है या रोग दूर करने वाली एक शक्ति अथवा किसी प्रकार का स्पंदन आदि प्रभु इनका मंगल करे और फिर भी वे लोग दिन रात तोते की तरह प्रेम प्रेम की रट लगाते रहते हैं अच्छे सपनों अच्छी भावनाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हो तुम अच्छे हो उदार हो चेतन हो जड़ में परिणित करने के बजाय अर्थात आध्यात्मिक सत्ता को साधारण लोगों की भांति स्थूल भौतिक स्तर पर ले आने के बजाय जड़ को चैतन्य से बदला डाल बदल डालो हर रोज़ सुंदरता शांति तथा पवित्रता के उस जगह की जगत की कम से कम एक झलक तो देख ही लिया करो और रात दिन उसी में डूबे रहने की चेष्टा करती रही किसी अति प्राकृत वस्तु को पाने की कभी चेष्टा न करो पैर की अंगुलियों से भी ऐसी वस्तुओं का स्पर्श न करो तुम्हारे मन सर्वदा अविच्छिन्न तैलधारावत तुम्हारे हृदय सिंहासन निवासी उस प्रियतम के पाद पद्मों में दिन रात रत हो और उसके सिवाय देह आदि की ओर तुम्हारा ध्यान न जाए जीवन क्षण स्थाई है एक क्षणिक स्वप्न यौवन तथा सौंदर्य नस्वर है दिन रात यही जपती रहो तुम ही मेरे पिता हो माता हो पति हो प्रिय हो प्रभु हो तथा ईश्वर हो मैं तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहती कुछ भी नहीं चाहती कुछ भी नहीं चाहती तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं धन नष्ट हो जाता है सौंदर्य विलीन हो जाता है जीवन तेजी से समाप्त हो जाता है तथा शक्ति लुप्त हो जाती है किंतु तो प्रभु चिरकाल विद्यमान रहते हैं प्रेम निरंतर बना रहता है यदि इस देह यंत्र को बनाए रखने में किसी प्रकार का गौरव माना जाए तो दैहिक कष्टों से आत्मा को पृथक रखना उससे कहीं अधिक गौरव की बात है जड़ के साथ किसी प्रकार का संपर्क न रखना ही इस बात का एकमात्र प्रमाण है कि तुम जड़ नहीं हो ईश्वराशक्त हो जाओ देह का या कुछ और का क्या हो उसकी क्या परवाह पाप की विभीषिका में यही कहो कि हे मेरे भगवान हे मेरे प्रिय मृत्युकालीन यातना में भी यही कहो कि हे मेरे भगवान हे मेरे प्रिय संसार के सभी पापों में भी यही कहती रहो कि हे मेरे भगवान हे मेरे प्रिय तुम यही हो मैं तुम्हें देख रही हूं तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारा अनुभव कर रही हूं मैं तुम्हारी हूं मुझे ग्रहण करो मैं इस जगत की नहीं हूं मैं तो तुम्हारी हूं अतः मुझे न त्यागो इस हीरे की खान को छोड़कर कांच के टुकड़ों को ढूंढने में प्रवृत्त न हो यह जीवन एक महान संयोग है क्या तुम इसकी अवहेलना कर सांसारिक सुख में फंसना चाहती हो वे निखिल आनंद के मूल स्रोत स्वरूप हैं उस परम श्रेयस का अनुसंधान करो उस परम श्रेयस को ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बनाओ और तुम परम श्रेयस को प्राप्त हो जाओगी साषीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद